एक ही होने पर भी अविद्यात नाम रूप उपाधिकृत उसमें विशेष है और उपाधि के बिना अनुपाधिकृत तत्त्वम एक अद्वितीय सर्वता बुद्धि अनुका <coughs> कर्तृत्व भक्तृत्व क्रिया कारक फल कुछ नहीं है ठीक परमार शुच्क गम्यं एवं भूत न नुतमित न तत्र कर्तृत्व तर कर्तृत्वभतृत्व भाष्यमी सांख्यास्तु अविद्याध्यातमें पुरुष कर्तृत्म क्रियाकारक कलि तो। पुरुष में कर्तृत्व अवद्याध्यात क्रियाकारकुषा आरोपते पुरुष निर्लिप है कोई धर्म नहीं है इसलिए उसमें आरोपित है कल्पना करने के लिए प्रवृत्त होकर के आगम बाह्य पुनः तत्त हो आगम प्रमाण होने से तो सब संभवित आगम प्रमाण नहीं तर्क के ओर विचार करते तो उसमें निर्लेप है पुरुष हो उसमें कैसे करते तो क्रिया कार्य फल कार्य का फल कैसे होगा फिर बाह्य करते परमार्थते भक्तृत्व पुरुष से इच्छा कहते पुरुष में भक्तृत्व बास्तव है तत्वांतर प्रधानमं पुरुष पुरुष से प्रधान एक अलग तत्व तो स्वतंत्र अलग है वेदांती भी प्रकृति मानते हैं कि पुरुष आत्मा से नहीं है। भिन्न नहीं किंतु से भिन्न मानते हैं और वेदांती प्रकृति माया को अनिर्वचनीय करते परमार्थ वस्तुगता नहीं है। किंतु सांख्याल को प्रधान को प्रकृति को परमार्थ वस्तु को तमेव कल तो कल्पना करते हैं कल्पना करने पर अन्य कृत बुद्धि विषय आसन विहन अन्य तार्किक उनके पर तर्क करते उनको स्वतंत्र है जड़ है परमार्थों को कैसे प्रवृत्त होगा इत्यादि कह करके विहन उनका निराकरण होता है ठीक कल तो है कल्पय कल्पय प्रवृता कल्पना करने के लिए प्रवृत्त होते हैं कर्तृत्वादि पुरुष तो है, से निर्विशेषन तस्म वस्तुतः कर्तृत्वादुगात पुरुष निर्विशेष निर्विशेष होने से वस्तुतः तो कोई धर्म नहीं रहेगा वस्तुतः तो कर्तृत्वादयुगात तद आरोपित कल्पय प्रवृत्ता आरोप करने के लिए कल्पना करने के लिए प्रवृत्त होने पर भी सर्व सर्व विरोध निराशक आगम प्रमाण विरोध को निराश करने के लिए आगम एक प्रमाण शरण होने पर होता है आगम प्रमाण है तो संभव से निश्चित होने पर कैसा है कल्पित संभव विचार करेंगे किंतु आगम शरण नहीं केवल तर्क के केवल निश्चय करना चाहते है सर्व विरोध निराशक सर्व विरोध का निराश करने वाले आगम प्रमाण उसके शरण का नहीं होने से प्रत्यक्षादि विरोध आपत्तिया विरोध आपत्ति करते हैं आपत्ति निर्विशेष है तो उसमें कैसे करते होगा कल्पना भी कैसे करेंगे निर्विशेष में ये विरोध आपत्तिया आरोपित तो अंगीकारा दृश्य आरोपित्वअिकार से भी भय करते वेदांत प्रमाण से तो आरोपित संभव है आरोपित तो नहीं सब सत्य मानते प्रकृति को सत्य मानते आरोपित अंगीकार से डरते हुए सर्व परमार्थ मानते परमार्थ और तथापि अचेतन से भक्तृत्व आएगा प्रकृति जड़ तो ही प्रधान अचेतन ही और ही हो सकता है तन म, तन मातरम आत्मा नंगीकृनती है केवल फिर भक्तृत्व जड़ में नहीं होगा तो फिर चेतन होगा पुरुष में भक्तृत्व केवल मानते निर्विशेष होने के कारण कोई धर्म नहीं है फिर भक्तृत्व कहाँ रहेगा चेतन अचेतन में तो नहीं होगा तो पुरुष में मानना पड़ेगा तो केवल तन्मात्र भक्तृत्व केवल आत्मा में मानते और कर्तृत्वादि तो प्रधान से अंगीकुवती प्रधान में कर्तृत्व तो। क्रियाकारक का फल जितने सधानी तरी तस् को दोष तो सांख्य मत में दोस क्या है ये आशंक्य भोक्तृत्व अंगीकार तो तथे तो तरह कर्तृत्व तो सै यदि भोक्तृत्वता तो है तो कर्तृत्व तो रहस्यता है जो करता है वो भक्ता होगा पुण्यपाप करेगा जो वही कर्म फल करेगा और भोक्तृत्व अन्यत्र कर्तृत्व अन्यत्र यही हो सत यदि पुरुषों वक्तृत्मसते तो कर्तृत्म की सैद्व अन्य, अन्य तार्किक सनतालो उनको शिक्षा दिये सच्यवं फिर अपने मत से छुट जाते हट जाते अकिकबुद्धि विषया सनते कृतः शिक्षिता बुद्धि विषय अधीना शिक्षितबुदे अनेताकिकि उनकी शिक्षा देते तो उनके आते अधिन शिक्षित वो सिखाते हैं तो अपने मत छोड़ देते हैं मत से हट हटना पड़ता है तरी तो सांख्य शिक्षक से तार्किक से मतम ग्राह्य सांख्य तो को शिक्षा देने वाले जो अन्य तार्किक है उन्हीं के मत ग्रहण करा दे करे अतः तथा ता इतर तार्किका अन्य तार्कि भी जो कुछ सांख्य उनका खंडन करते ठीक है तंख्य ने शिक्षित अन्य भी से अनेताकिख्य सेख्य उपबूदि देता है तद भी, तद भी, अन्य भी थिर्लिये थिर्लिये। न तदि ग्राह्यं अन्ताकिकिमत भी न ग्राह्य सांख्यम दोष निर्णता है तरी कारकि ग्राहम किसी क्यों का मत ग्रहण करना ही करना संख्या न कस्य कसा किसी तारकि मतग्रहण परस्पर विरुद्धा कलना परस्पर विरुद्धार्थ विरुद्धाकनाषाथ नाव प्राणीन परस्पर विरुद्ध करता है के के विरुद्धार्थ के विरुद्धार्थ के के कल्पना करते हैं आमीषा नाणीन अन्न विरुद्ध विरुद्ध दर्शिवा प्राणी क्या श्रृगलादी आमीष मांसा दिखाने वाले वो, वो आपस में लड़ झगड़ करके वो वो छोड़ करके झगड़ा में आगे चल जाते आपस में लड़ते हैं इसी प्रकार अन्य विरुद्ध मानार्थ दर्शित ये उनके विरुद्ध देखते है सांख्य लोग न्यायिक का विरुद्ध न्यायिक विशेष उनका विरुद्ध सांख्य लोग कहते सत्कार्य कार्य उत्पत्ति के पहले कारण में है मिट्टी में घट है तो नायक कहते यदि पहले है तो फिर दंड चक्र खुला आलादी के व्यापार क्या जरूरत है यदि पहले से ही उत्पत्ति के पहले घट है तो व्यापार तो करने की क्या आवश्यकता है तो संख्या लोग असत उत्पत्ति हो जाती घट पहले नहीं था असत था, था उसकी उत्पत्ति हो सकती तो असत बंध्यापुत्र की उत्पत्ति हो जाए तो तो इसलिए घाटा मुट्ठी में था ऐसा मानना पड़ेगा इसी प्रकार उनके परस्पर विरुद्ध होता है विरुद्ध मानदर्शित परस्पर विरोध देखते देखते परमा तत्वा दूर में जो परमार्थ तत्त्व से दूर झगड़ा करते करते परमार्थ तत्व कुछ नहीं झगड़ा में आगे चलेगी अत तनादृत्य वेदांता तत्व एक दर्शन प्रति आदरवंत मुख्य वह स्यु वेदातार्थ तत्व उसके प्रति आदर वाले में मुख्य हो इसीलिए इसी कारण से तार्किक का मत दोष प्रदर्शन तार्कि के मत में कुछ दोष हम कहते हैं इसलिए न तो तार्कि का मत तात्पर्य ना तो तार्किका तात्पर जैसे होकर के अन्य का खंडन ही करता है इसे अभिप्राय से हम खंडन करना नहीं चाहते हम तो केवल मुमुक्षु को वेदांत मत में आदर करके इसको ग्रहण करने के लिए उनके मातृ को सुदूषण दिखाते है टीका मे तरह तो या तार्किक मत किम दूषित है तार्किक मत का दूषण क्यों करते हैं, परस्पर में वो दूषित होता वो तो परस्पर दूषित है तब तद्व द्वेषादि तो प्रसंग फिर तो यदि दूषण करोगे तो आप में भी द्वेशादि द्वेश होगा फिर परमार्थ तत्व से दूर हट जाएंगे झगड़ा करते करते जैसे संख्या वैशेषिक ये प्रसंग है अतः अत तमत अनादृत्य वेदाता एक दर्शन प्रति आदरवंत मुख्य सूषा भी प्रायसे करते हैं में तथा एकत्र उक्त इस विषय में कहा गया है का निक्षिप्य विरोधोद्भव कारण तेई संरक्षित सदबुद्धि सुखम निर्वाति भेद विरोध उद्भव कारण विवाद विरोध दिखाने के लिए जो कारण निमित्त है विवाद करने वाले में छोड़ देते संख्य लोग उनके ऊपर दोष देते न्याय न्यायिक दोष देते विरोध उद्भव कारण विवाद करने वाले में छोड़ करके ते संरक्षित सदबुद्धि उनके द्वारा जो सदबुद्धि संरक्षित है विवाद उद्दव कारण उनके ऊपर छोड़ जाए उसको लेकर विवाद करेंगे जिसका निर्विवाद है विवाद नहीं सारक्षित सदबुद्धि उसको संरक्षित सदबुद्धि वाले होकर के भेदेद सुखम निर्वाति सुख से अपने मत में स्थिर होकर के रहता है उनके विवाद करते रहते और जो सदबुद्धि वाला लेकर के इतना आगम प्रमाण को लेकर वेदांती रहता है विरोधोभव कारण टीका में पारमार्थिक या भेद दर्शन विरोधोद्भव कारण क्या भेद दर्शन भेद दिखता है इसलिए पारमार्थिक इसके ऊपर लेकर झगड़ा करते साफ दिखता है भेद ये पारमार्थी के ही पारमार्थी के तो ना भेद दर्शन है विरोधो का कारण जो भेद दिखता है उसको मिथ्या कैसे कहेंगे सत्य मान करके तर्क के केवल चलते हैं। तर्क के चलने पर किसी होता है वो नहीं होता है निर्विशेष कैसे कर्तृत्व रहेगा भौतृत्व कैसे रहेगा निर्विशेष तो न्याय तो के तो लोग इसलिए कहते आत्मा में कर्तृत्व तो भौतुत्व तो दोनों मानते ये कहते तो कर्तृत्व उसमें नहीं होगा निर्विशेष है न्याय विशेष आत्मा में विशेष माने ये विभिन्न वे तो वेद चलता है ते तो ही संरक्षित सदबुद्धि संरक्षित भेद दर्शन से परस्पर उक्त दोषग्रस्तत्व भेद दर्शन में परस्पर उक्त दोषग्रस्त है दो परस्पर दोष देते हैं अद्वैत में निर्दुष्टे निश्चित बुद्धि सन अद्वैत ही निर्दुष्ट <coughs> उसमें कोई दोष नहीं भेद में परस्पर दोष देते हैं निश्चिता बुद्धि सनिश्चित बुद्धि वेदांति सर्व सन्र्वाहति भवति उपशा निश्चितबुद्धि होकर के विकल्प से शात होकर शांत रहता है दोष प्रदर्शन किंचित कहते यदुक्त भाष्य में कहा गया कुछ तार्किक के मत में दोस प्रदर्शन करते हैं तादेव प्रम प्रपंचयन उसका ही विस्तार करके आगे कहते कर्तृत्वादे आरोपित्व तो तो तो में परिणापी वक्तव्य मिताह और कर्तृत्व तो को भी आरोपित तो पुरुष में मानना ही पड़ेगा किंच वक्तृत्व कर्तृत्व विक्रिया और विशेष अनुपत्ति दोनों विक्रिया है पुरुष में भक्तृत्व तो रूप भी विक्रिया है कर्तृत्व तो विक्रिया है उसमें क्या विशेष है भक्तृत्व रह है कर्तृत्व नहीं रह है पुरुष में विशेष कोई नहीं नाम कर्तृत्व जातीय अंतर्भूता भक्तृत्विट विक्रिया कर्तृत्व के अपेक्षा विजातीय भक्तृत्विटिक्रिया क्या है भक्तृत्व जो विक्रिया है कर्तृत्व के अपेक्षा क्या विलक्षण है योक्ता है पुरुष कल्प्य न कर्ता पुरुष तो भोक्ता मनते संख्यालोक कर्ता नहीं प्रधान प्रधान तो कर्ता है प्रधानकर्ता है न भोक्ता भक्त न कर् न भक्तृ न प्रधान कर्त है भक्तृ नहीं, तो है, तो नहीं।, तो है, तो नहीं। क्या विलक्षण तो तो तो तो तो तो है कर्तव भक्तृत्व में प्रधान में कर्तृत्व है भक्त नहीं पुरुष में भक्तृत्व है कर्तव नहीं क्यों नहीं इसमें विक्रिया में क्या भेद है तक आदो भक्तृत्व कर्तृत्व से भक्त अशक्यवाद ठीक है कर्तृत्व भक्तृत्व दो धर्म है उसमें विशेष नहीं कर सके और तो आश्रय व्यवस्था न संभव दोनों का आश्रय व्यवस्था आप जो व्यवस्था करते हैं पुरुष में भक्तित्व ही है कर्तृत्व नहीं और प्रधान में कर्तृत्व ही है भक्तृत्व नहीं ये व्यवस्था नहीं बनेगा व्यवस्था बनाने के लिए दोनों विक्रिया में कुछ विशेष दिखाना पड़ेगा दोनों में कोई विशेष नहीं तो व्यवस्था नहीं हो सकती ये पहले कहा था सिद्धांत आशय अभिद्वान शंका अवसर उत्तम विशेषम संकते वेदांती वेदांति का आशय अभिप्राय को ठीक ठीक नहीं समझ करके शंका के समय में जो विशेष कहा था फिर वही शंका करता है संख्या निहमात्र पुरुष चिन्ह पुरुष है सच स्वात्मस्थ विक्रिया थे गुंजानो अपने स्वरूप में रहकर कर विक्रिया है तत्वान्तर विक्रिया नहीं पहले कहा गया था प्रधानमें तो विक्रिया है तत्त्वांतर तत्वांविक्रिया है तत्त्वांतर परिणाम होता है पुरुष में तत्त्वांतर परिणाम नहीं चिन्मात्रह कर विकार है भोग करते हैं सात्मस्थ सात्मनि चिन्मातर में स्थित अतः रूप विकार पुरुष में न तत्त्वांतर परिणाम से विकार नहीं पुरुष में टीका सात्मस्थ विक्रियते सात्मस्तवते क्या था चिद रूपे विक्रियते अपने स्वरूप में चिद रूप में न करें विचार को प्राप्त करता है बहु कर्तव्य है पुरुष तत्त्वांतर परिणाम नहीं होता है क्योंकि तत्त्वांतर परिणाम मानेगे, तो अनेकत्व अशुद्धित्व अन्यवादि आपत्ति है आदि युक्त स्वलक्षण महदादिपेण स्वलक्षण महदा अपने स्वरूप है महद बुद्धि अहंकार आदि रूप से प्रधान परिणत होता है पुरुष नहीं होता है पुरुषस्य पुरुष से चिद रूप न परिणाम अशुद्ध ये कम पहले कहा था पुरुषस्य से से परिणत होता है अन्य रूपांतर आपत्ति अशुद्ध नहीं प्रधानस्य प्रधान से तो आकारातरण परिणाम प्रधान तो अन्य आकार से परिणत होता है बुद्धि महत्वत्व आदि पूर्व रूपत्यागात अशुद्ध आदि कम सूर्वरूपत्याग करके अन्य बुद्धिमहत्वत्व तो भूतादि को प्राप्त करता है तो अशुद्ध आदि अन्यकत्व पुरुष में नहीं प्रधान में होगा पुरुष प्रधान से आकारातर परिणाम पूर्वरूपत्यागात अशुद्ध आदि के प्रधान में किंचित रूपेण परिणाम आगंतुको वा अभी सिद्धांति पूछेगा किंचित रूप में परिणाम होता है जो परिणाम है वो सजातीय हो विजातीय हो तत्व परिणाम हो अथवा चिन्ह परिणाम हो जो परिणाम होता है वो आगंतुक का जन्य है अनित्य है अथवा नहीं कुछ निमित्त से हो गए तो आगंतु का जन्य नैमित होगा ये नैमित है तो नहीं यदि नैमित का परिणाम मानेंगे आदि आगंतु विशेष वत्तु तो आगंतु कोई विशेष उष्मा कुछ निमित्त से विशेष आया जो विशेष अनिमित के नैमित के विशेष से, फिर अनित्यत् आपत्ति आधान आदि पुरुष में यदि वक्तृत्व रूप परिणाम मानते हो चिद रूप नैमित का परिणाम मानते हो तो नैमित का विशेष कुछ आया पुरुष आया तो फिर पुरुष अनित्यत्व आपत्ति प्रधान से अविशेष बराबर हो गया भोगानंतरम आगे भोग अनंतरम भोग के पश्चात पुनः स्वरूप अवस्थान न अनित्यत्व आदि दोष स्त सांख्यक होता है भोग के पश्चात पुरुष में जैसे पहले पुरुष में चिन्ह मात्र था आगंतु का विशेष कुछ परिणाम हुआ वही चिदरूपेण भोग के बाद फिर अपने स्वरूप में अवस्थान हो जाता है वही चिन्ह मात्र हो जाता है पुरुष इसलिए पुरुष में अनित्यत्व शुद्धित्व आदि दोष नहीं यदि ईशा कहोगे सिद्धांत कहता है प्रधान का भी तो ईसा है प्रधान सृष्टि काल में अन्य अन्य परिणाम होता है प्रलय काल में फिर समयावस्था प्रधान हो जाता है तभी पुरुष और प्रकृति में क्या भेद हुआ प्रधान ही फिर अन्यत्वादि दो दोस नहीं तत्त्वांतर परिणाम होने पर पुरुष जैसे प्रधान है समान हुआ प्रधान से भी प्रलय तथा तो अंगिकारात प्रलय में फिर स्वरूप सा अवस्थान सामयावस्था प्रधान रूप हो गया न तो विशेष दोनों में कोई विशेष नहीं रहा ये दोस न विशेष भाष्य में प्रधानंत तत्वातर परिणाम भी अन्य तत्व परिणाम होकर विचार को प्राप्त करता है अतो अनेकम अशुद्धम अचेतन च इत्यादि धर्मवत तद विपरीत पुरुष प्रधान हो गया अचेतन अशुद्ध अनेके, अनेक तत्वांतर परिणाम प्रधान होता है इत्यादि धर्मवत तद विपरीत पुरुष पुरुष से विपरीत उसमें ये धर्म विपरीत धर्म नहीं यह पूर्व पैसे ने कहा विशेष हो वांग मातृत्व ये विशेष कुछ ही नहीं खाली शब्द से कहते पुरुष हो करता हुआ अन्य परिणाम नहीं होता है स्वात्म परिणाम होता है इसलिए वो नित्य रहेगा अनित्य आदि दोष नहीं अब प्रधान तत्व में तत्त्वांतर परिणाम हो गया इसलिए का शुद्ध हो जाएगा किंतु जिस प्रकार पुरुष चिन्हमात्र रूप से रहता है भोग अवस्था चिन्ह हो गया एक रूप हो गया तो प्रधान ही प्रलयकार में तो प्रधान साम्यवस्था त्मक हो जाता है जैसे पहले तो ऐसे हो गया तो दोनों में क्या विशेष है खाली शब्द मात्र में संग्रह वाक्यम वाक्य में विवरण तो संख्या विशेष सिद्धांत ने कहना नाश हो विशेष हो वहांग मातृत्व ये संग्रह वाक्य उसका उसका विवरण आगे कहते प्राग उत्पत्ति केवल चिन्ह मात्र से पुरुष से नाम विशेष उत्पत्ति के भोग उत्पत्ति के पहले पुरुष केवल चिन्ह मात्र है उसमें भक्तृत्व नाम विशेषो रहता है उत्पन्न होता है भोग उत्पत्ति काले चले जाए थे भोग की उत्पत्ति काल में भोक्तृत्व नाम के विशेष पुरुष में उत्पन्न होता है यद्यपि पहले चिन्ह मात्र केवल था कोई धर्म नहीं था भोग उत्पत्ति काले में एक विशेष आपने यदि भोक्तृत्व मान लिया निवृत्त भोगी भोग के पश्चात पुनस्त विशेषाद अपेतः उसे विशेष रहित तो हो गया पुरुष भोक्तृत्व नाम का विशेष नहीं रहा केवल चिन्मात्री हो गया चिन्मात्र होती ऐसा मानते हो तो प्रधानी तो ठीक इसी प्रकार है। सृष्टि काले में प्रधान महदाद आकार महत्व बुद्धि अहंकार चि तन्मा शब्दी त्रा भूतभूत उत्पत्ति होगी पिणाम तू तो अपेत फिर हट करके प्रलय काल में पुनः प्रधान स्वरूपेण अवतिषति साम्यवस्था तो होकर जैसे सृष्टि के पहले प्रधान एक बाद ऐसे रहता है तो इसमें फिर पुरुष समय भोग काल में विकार होकर भो के भोग तो के अवश्चा चिन्ह मात्र हो गया प्रधान साम्यावस्था प्रधान पहले था सृष्टि के पहले प्रलय के बाद हुई साम्यवस्था प्रधान से हो गया तो दोनों में क्या भेद हुआ अवश्य हम कल्पना कर विशेष कोई विशेष नहीं है पुरुष में विकार है प्रधानमंत्री विकार है प्रधान विकार है पुरुष में विकार दोनों में तो पुरुष में केवल भक्तृत्व है करते तो नहीं प्रधान कर्तृत्व भक्तृत्व तो नहीं इसमें नहीं केवल विशेष कल्पना में कोई विशेष नहीं वहांग मात्र न प्रधान पुरुष और विशिष्ट विक्रिया कल्प्यती केवल आप कल्पना करते हो कि विशिष्ट विक्रिया वहां तत्त्वांतर परिणाम हुआ इसमें तत्वांतर नहीं हुआ यदि पुरुष में भोकाल में एक विशेष उत्पन्न हुआ भोक्तृत्व भोग के पश्चात भोक्तत्व धर्म हट गया पुरुषाचिन्ह मात्र हो गया ठीक है प्रधान में श्री काल में महत्त्वाधिक उत्पत्ति प्रलय काल में वो सब धर्म समाप्त तो होकर फिर प्रधान रूप रह गया दोनों बराबर है कोई विक्रिया में विशेष नहीं ठीक है नूपेण तत्वांतर रूपेण विक्रिया कल्पना एमति पुरुष का परिणाम चिद रूपेण प्रधान का परिणाम तत्वांतर रूपेण ऐसे से कल्पना करने पर भी जो विचार करते है विचारी माने अर्थ तो न कचित भी विशेष लभ्य अर्थ से कोई विशेष लाभ प्राप्त नहीं होता दोनों में परिणाम हुआ आगंतुक नैमिति का परिणाम हुआ आगे समाप्त हो जाता है धर्म नष्ट हो गया यदि तय विशिष्ट विक्रिया इति तो भी भी थी वाह मात्र ने विकल्प विशिष्ट विक्रिया इसमें प्रधान में विक्रिया पुरुष विक्रिया विशिष्ट है ये केवल वाह मात्र शब्द मात्र से कल्पना कर, कर करते कहते उचित्र यह भी एक विकल्प किया था उसमें पुरुषों में जो परिणाम है वो आगंतुक नहीं दुरूपण परिणाम पुरुषों में मानते हो सांख्य मानता है वो नैमित्तिक है अथवा नहीं दो विकल्प करके नैमित्तिक पक्ष में दोनों विक्रिया में कोई भेद नहीं कहा दूसरा विकल्प पुरुषों में जो भक्तृत्व तो है वो नैमित्तिक नहीं है द्वितीय पक्ष द्वितीय में संकत है अर्थ भोग काले चिन्ह मत प्रागवत पुरुष सांख्यकता है का भोग काल में उसमें कोई नैमित का धर्म नहीं आया जैसे पहले पुरुष था भूकाल में ऐसे चिन्ह मात्र ही है कुछ परिणाम नहीं है तिन्ह तो मात्र परिणाम मान करके नैमिति का परिणाम कहा था अभी का तो कोई परिणाम नहीं जैसे भोग के पहले चिन्ह मात्र भूकाली में चिन्ह मात्र ही चेत उसका अभिप्राय क्या है टीका में तो आगंतुकम तो रूपांतरम आगंतुक को का कोई रूप पुरुष में नहीं पहला कल्प में आया था नैमित माना था भक्तृत्व अभी कहते तो रूपांतर नित का नहीं, नहीं ती कर्मजन्य कादाचित का भोग न सिद्ध इतिहास सिद्धांत कहता है यदि कोई आगंतु रूपांतर नहीं जैसे पहले था चिन्ह मात्र अभी भी भोग काल में ऐसे ही तो पुण्य पाप के कारण जो भोग होता है पुण्य से सुख पाप से दुख का भोग होता है और यह भोग कर्मजन्य होने से कादाचित कादाचित दा दा का भोग कर्मजन्य जो होता है पुरुष में कैसे सिद्ध होगा यदि आगंतु कोई परिणाम नहीं हुआ कोई धर्म उसमें नहीं आया तो भोग सिद्ध होगा पुरुष में कर्म जन आगन सर्वदा एक रूप है, तो है।, है तो तो तर ही उस भाषा में नमार्थ तो भोग पुरुष से तो भोग पुरुष में भोग परमार्थ तो नहीं सिद्ध होगा ठीक है नोस परिहाराय आगंतुकम परिणामम अंगीकृत्य भोग कालीन विक्रिया मात्र भोग सच पुरुष से दोष परिहार करने के लिए आगंतुक परिणाम परिणामम अंगीकृत्य पुरुष में आगंतुक अन्य परिणाम तो भोग काले मानना पड़ेगा मान कर के भोग कालीन विक्रिया मात्र भोग भोग क्या है भोग काल में केवल चिन्ह मात्र में विकार हो गया उसका नाम भोग है और कुछ नहीं भोग काल में जो चिन्ह मात्र विक्रिया उसका नाम भोग और सच पुरुष से वो केवल पुरुष में रहेगा प्रधान में नहीं रहेगा तो पुरुष में भोग है प्रधान में भोग नहीं है भोग सदस्य विशेष मात्रण भोग सत्वा तो पुरुष में अलग विकार है भोग से असत्वा तो अलग विकार है भोग सदस्य विशेष मात्रण भोग सत्व रूप विशेष पुरुष में भोग भोगशत्र विशेष प्रधान में उसे संख्या करता है पूर्वी सांख्य भोग काले चेन्मात्र विक्रिया वो पर भोगपुरष से चेहर भोग काले में जो विक्रिया है वो वास्तव है पुरुषस्य पुषाएं पुरुष का भोग इसलिए पुरुष में विक्रिया चेत सिद्धांत टीका अभी? टीका में तं भोग कालन विक्रिया भोग भोग क्या है आप भोग सदस्य को लेकर विशेष करते हो तो भोग क्या है भोग कालीन विक्रिया मात्र को भोग करना है अथवा तत्कालीन चिन्ह मात्र को तो विक्रिया को भोग करना है भोग कालीन विक्रिया मात्र को भोग ऐसे करना है अथवा भोग कालीन विक्रिया मात्र को नहीं चिन्ह मात्र विक्रिया को भोग करना है दोनों पक्ष में पहला पक्ष यदि कहेंगे भोग कालीन विक्रिया मात्र को भोग कहेंगे तो भोग काले में विकार जैसे पुरुष में ऐसे प्रधान में भोग काले में विकार होता है भोग काले में कोई विकार नहीं होगा तो भोग ही नहीं होगा प्रधान विषय ज्ञान तदा बनने पर ही भोग होता है तो भोग काले कालीन विक्रिया मात्र भोग हो गए तो जैसे पुरुष में भोग ऐसे प्रधानमंत्री भोग कालीन विक्रिया होने का भी भोग हो जाएगा पुरुष में प्रधान भी भोग हो जाएगा आदि भोग कालीन प्रधान से अभी सुखाद्यालय विक्रिया बता भोग काल में प्रधान में भी विक्रिया होती है सुखाद्या कारण प्रधान ही सुखाद्याकरण से विकार हो तो प्राप्त करता है इसलिए प्रधान से भी भोग से पुरुष में भोग है तो प्रधान भोग हो जाएगा सिद्धांतिकता है ना प्रधान से भी भोग काली विक्रिया भोक्तृत्व तो प्रधान का भी भोग काली में विक्रिया है तो प्रधान ही भोक्तृत्व आ जाएगा यदि भोगकालीन विक्रिया मात्र को भोग कहोगे तो भोगकालीन विक्रिया जैसे पुरुष में जैसे प्रधान में भी है तभी तो सुख दुख होता है सुख दुख भी तो प्रधान का प्रकृति का विकार है विक्रिया है यदि भोग पुरुष में भोग कालना विक्रिया सत्तार प्रधान से द्वितीय संगति द्वितीय कह नहीं भोग कालीन विक्रिया मत को भोग नहीं भोग कालीन चिन्मात्र विक्रिया को भोग कालीन चिन्मात्र विक्रिया को भोग कहीं द्वितीय चिन्मात्र से विक्रिया भोग तृतमिचे चिन्मात्र की जो विक्रिया है उसका नाम भोक्तृत्व औष्ण्यादि असाधारण धर्म बताम अग्नि आदि नाम अभक्तृत्व हेत्वपति तो भोग काल विक्रिया को ही भक्तृत्व कहना अन्य भक्तृत्व नहीं है कारण क्या है चिन्मात्र भोग काल चिन्ह विक्रिया को भोक्तृत्व कहना औष्ण्यादि असाधारण असाधारण धर्म बताम अग्नि आदि नाम अग्नि में औष्ण्य असाधारण धर्म हमेशा ही अग्नि में उष्ण धर्म है यदि चिन्मात्र बराबर अपने स्वरूप में रह करके विक्रिया के नाम भोक्तृत्व अग्नि में जो औष्ण धर्म है उष्ण स्पर्श प्रकाश धर्म है वो हमेशा एक रूप तो है तो क्यों भोक्ता नहीं अग्नि आदि नाम अभोक्तृत्व हेतु कारणाम हेतु अनुभव कारण नहीं क्या कारण है चिन्मात्र की विक्रिया में भोक्तृत्व इसमें क्यों नहीं है ठीक है चिन्मात्र से विक्रिया कारण धर्मी अंतर्गत विक्रिया अनपेक्षा चीन्मात्र से वो विक्रिया भोग ए प्रकार से धर्मी अंतर्गत बिक्रिया अनपेक्षा में होने वाले बिक्रिया की अच्छा नहीं करना चैतन्य विक्रिया भोग उचते चैतन्य मात्रगता तो दसाधारण बिक्रिया भोग हाँ तो चैतन्य ग्रिया को भोग कहना अथवा चैतन्य मात्रगता तो दसाधारण कोई विक्रिया है चैतन्य में चितन्य विक्रिया सब भोग है चैतन्य मातर्गत असाधारण बिक्रिया भोग है चैतन्य बिक्रिया को भोग होंगे सुखा आदि रूप प्रधान बिक्रिया बिना भोग आस तो चैतन्य बिक्रिया भोग सुखादिप प्रधान के प्रधान के बिक्रिया के बिना धर्मी अंतर्गत बिक्रिया अनपेक्षा पहले दिया प्रथम विकल्प में धर्मी अंतर्गत बिक्रिया के बिना चैतन्य बिक्रिया को भोग का है ये प्रथम विकल्प है तो प्रथम विकल्प ठीक नहीं धर्मी है, है प्रधान प्रधान विक्रिया के बिना पुरुष रूप भोग नहीं हो सकता है सुख आदि रूप प्रधान विक्रिया के बिना भोग नहीं होगी नहीं हुआ इसलिए धर्मी अंतर्गत तो विक्रिया की अपेक्षा नहीं करेगी चैतन्य विक्रिया को भोग करना यह नहीं हुआ और द्वितीय कहेंगे चैतन्य मात्रगत असाधारण बिक्रिया को भोग करना न द्वितीय चैतन्य असाधारण बिक्रिया वो भोग चैतन्य में जो असाधारण बिक्रिया उसी का नाम भोग हे, ना भोग है इतना हेतु चैतन्य के साधारण विकार को भोग करना विकार को भोग नहीं करना इसमें हेतु कारण क्या है स्व असाधारण बिक्रिया भोग वक्त किसी का भी असाधारण बिक्रिया को भोग कहो तथा तो प्रसंग जो पुरुष का जिस असाधारण बिक्रिया प्रधान का जो विक्रिया असाधारण वो पुरुष में नहीं अति प्रसंग प्रधान आ जाएगा सर्वस्या अपनी स्व असाधारण बिक्रिया बता जिसका जो विक्रय हो तो असाधारण ही अन्य का नहीं है सर्वस्या भी असाधारण विक्रय, असाधारण विक्रय, अग्नि का भी जो बिक्रिया असाधारण बिक्रिया अन्य किसमें नहीं प्रधान का जो विक्रय है सुखादि से असाधारण विक्रय पुरुष में नहीं भोग कालीन असाधारण बिक्रिया बर्तन तो भोग कालीन कहेंगे तो प्राधान्य भी क्योंकि भोग कालीन प्रधान में सुखादि आकार बिक्रिया है जो कि पुरुष में नहीं भोग कालीन असाधारण बिक्रियाम असाधारण क्रिया को भोग कहेंगे तो प्रधानमंत्री है तत्कालीन सुखादि विक्रिया भोग कालीन सुखादि विक्रिया प्रधान भी है ये दूसरी औष्णिया असाधारण धर्म बता अग्नि आदि नाम भक्तृत्व तो नहीं है इसमें कारण नहीं है फिर शंका करता है पूर्वी नोग कालीन असाधारण बिक्रिया वो भोग भोग कालीन असाधारण विक्रिया को भोग कहेंगे किन्तु अग्नि में ऐसा नहीं भोगकालीन असाधारण विक्रिया नहीं न चो अग्नि आदेश तत्कालीन तत्कालीन नियम विक्रिया भोग काल में अग्नि आदमी में नियम विकार नहीं है तो नहीं हो तो फिर कहेंगे प्रधान प्रधान में तो होता है के में, में ना भोग नहीं होगा नसंग प्रधान में तो असाधारण विक्रिया है भोग में तो पूरा शिक्तापतिष्टापति ठीक प्रधान का भी भोग हो जाए प्रधान पुरुष द्वयो ऋगपद भक्तृत्व अभी कहता है ठीक तो तो, तो, तो. है दोनों में विकार असाधारण विक्रिया भोग कारण विक्रिया तो पुरुष में भक्तृत्व प्रधान ही भक्तृत्व दोनों ही भक्तृत्व इतना सिद्धांत करेगा न ठीक है भोक्ता ही शेषी भोगश्च भोक्ता है शेषी जो भोग करने वाला मुख्य ही भोग उसका अंग हुआ उभयरपी भक्तृत्व प्रधान पुरुष दोनों में यदि भक्तृत्व हो गया फिर प्रधान पुरुष के लिए प्रवृत्व होता है पुरुष का उपकार के भोग अप पुरुष को देता है ये सब कल्पना सिद्धा नहीं होगा उभयरपी भक्तृत्व शेष शेषी भाव उनसे शेष शेषी भाव प्रधान पुरुष में नही नहीं होगा इत्या प्रधान से पार्थ अनु प्रधान जो परार्थ होता है अन्य के लिए प्रवृत्व होता है पुरुषों के लिए वो नहीं बनेगा क्योंकि दोनों भोक्ता होगी पुरुष जैसे भोक्ता प्रधान ही भोक्ता हो गया तो प्रधान दूसरे लिए प्रभु तो है अपना भी भोग करता है तो परार्थ प्रधान भी कैसे आएगा सत्वगुण प्रधान चेतव रूपेण परिणत प्रकृति धर्म तस्वीक्रिया उपभर न पुरुष से तस्वीक्रिय भोग है सत्वगुण प्रधान चेतव रूपेण परिणत प्रकृति भोग है प्रकृति का धर्म है कैसे प्रकृति सत्वगुण प्रधान चेतव रूपेण सत्वगुण प्रधान रूप से परिणत जो प्रकृति रूप से परिणत होकर के भोग होता है सत्वगुण प्रधान चेतव रूपेण परिणत प्रकृति का धर्म होगा उसमें है। में इसे भोग नहीं होगा पुरुष तो निर्विक्रय अविक्रय इसलिए न पुरुष अभी केवल भक्त प्रधान में कहेंगे नस्य भोगा भाव प्रसंग यदि प्रधान भोग ही मानेंगे पुरुष में भोग नहीं होगा तस्य भक्तोर दयोर इतरेतर इतरे गुण प्रधान भाव तथा चित्त प्रतिबिंबित तो मेरे भक्त पुरुष में भोगाभाव भाव प्रसंगित न तथित चित्त प्रतिबिंबित मेण चित्त प्रतिबिंबित चित्त में प्रतिबिंबित हो गया पुष ऐसे भोग विकार विशिष्ट तो चित्त है चित्त में प्रतिबंबित पुरुषों का हो गया पुरुष का प्रतिबिंबित होते होने मात्र से पुरुष में भक्तित्व का व्यापार जैसे व्यवहार किया जाता है वास्तव भक्तित्व नहीं है तो चित्त विषय विषयाकार परिणत हुआ विषय सत्वगुण प्रधान चित्त है विषय विषयाकार परिणत है उसमें पुरुष का प्रतिबिंब हो गया होने से प्रतिबिंब में भोग दिखता है तो भौतत्व व्यवहार करते हैं ऐसा शंका करते हैं भाष्य में नहीं भक्तोर द्वयोर इतरे तरह गुण प्रधान भाव उपपद्यते थे दो भोक्ता होंगे तो परस्पर कोई एक गुण और कोई प्रधान नहीं हो सकता है प्रकाश और इतरे तरह प्रकाशन प्रकाशन दो प्रकाश दोनों में प्रकाश ये इसको प्रकाश कर गया कोई इसको प्रकाश करेगा ऐसा नहीं होगा गुण प्रधान भाव नहीं होगा दोनों भोक्ता होगी प्रधान विभोक्ता है ये पुरुष विभोक्ता है तो प्रधान क्यों शेष होगा पार्थ्य क्यों होगा प्रधान ये आपत्ति अभीशंका करता है फिर पूर्व पैसी भोगधर्मवती सत्वांगिनी चेतसी पुरुष से चैतन्य प्रतिबिंबोध अभिक्रिय पुष्से वक्तृत्व चे वस्तुतः पुरुषा भक्तृत्ववास्तव नहीं पुरुषा भोक्तृत्व तो क्या है अभिक्रियष से भोक्तृत्व क्या है भोगधर्मवती सत्वांगीनी चेतसी भोगधर्म बाला है प्रकृति प्रकृति का परिणाम चेत है भोग धर्मवती सत्वांगिनी अंगी रूप अंग अंग जिसमें तत्व का अंगी है प्रधान सत्व अंग वाले चित प्रधान का परिणाम चेत है चित्त है जिसमें सत्व प्रधान है भोग धर्म उसमें उसमें पुरुष का प्रतिम्ब होता है पुरुष चैतन्य चैतन्य का प्रतिम्ब उत्पन्न हो जाता है प्रकृति का कार्य बुद्धि में जिसमें सत्व गुण प्रधान है विषयाकार भोग उसमें पुरुष का प्रतिम्ब हो पुरुष प्रतिम्ब होने मात्र से ही पुरुष में भौतृत्व कहा जाता है वास्तव तो भौतुत्वनी सत्वांगिनी भोग धर्मवती सत्वांगिनी व्यामय का टीका में सत्वगुण अंगी प्रधान चेत सत्वअि सत्वगुण तो अंगी जिसमें सत्वगुण प्रधान है भोग धर्म वाला चित्त है जिसमें सत्वगुण प्रधान हो सत्वगुण प्रधान चित्त में पुरुष का प्रतिम्ब हो गया वही पुरुष का भोग कहा जाता है वस्तुतः तो पुरुष में कोई भोगत नाम का नहीं, क्योंकि अभी चित्तगत भोग है ना चैतन्य विशेष जायते नवाति सिद्धांत पूछता है भोग चित्त में केवल पुरुष का प्रतिम भ हो गया तो चैतन्य में कोई विशेष उत्पन्न होता है या नहीं होता है चित्तगत भोग है चित्तगत भोग के पुरुष में कोई विशेष उत्पन्न होता है या नहीं होता है न यदि कोई विशेष नहीं ना पुरुष से विशेषा भावे भक्तृत्व कल्पना अनर्थ क्या यदि पुरुष में कोई विशेष है कोई विशेष नहीं आया तो पुरुष से विशेष भावे भक्तृत्व कल्पना क्यों करना पुरुष में कोई विशेष नहीं तो पुरुष में भक्तृत्व कल्पना क्यों है ना भक्तृत्व कल्पना अनर्थ क्या कोई विशेष नहीं तो उसमें भक्तृत्व कल्पना करना क्या जरूरत है किंच अस्म पक्षे स्वक्य शास्त्र प्रणयन च व्यर्थ से आदि है पक्ष में अपने शास्त्र प्रणयन में व्यर्थ हो जाएगा भोग से, से नास्थी पुरुष में यदि भोग भोगे सुख दुख दो न साक्षात्कार यदि अनर्थ पुरुष में है ही नहीं तो सदा निर्विशेष्वाद पुरुष निर्विशेष है कोई पुरुष में अनर्थ हैयी नहीं कस अपन मोक्ष साधन शास्त्र प्रणीय थे फिर किसकी निवृत्ति के लिए मुख्य साधन शास्त्र प्रणायन करते ठीक है आदेश स विशेष सत्य वा असत्य व यदि विशेष मानेंगे पुरुष में भोग काल में पुरुष में कोई विशेष मानेंगे तो विशेष सत्य है असत्य है यदि सत्य मानेंगे विकल्प सत्य विशेषवत्ते यदि सत्य विशेष भोग काल में पुरुष में कोई विशेष वास्तव हुआ तभी अविकेश होगा पुरुष से विकारि तो नहीं विकारी होगा तो अन्य तो हो जाएगी ये मन से सन्नीय मन में रखर के आरोपित विशेषवत्व अस्त आद्यम संकट कहेंगे पुरुष में विशेषता है ही किंतु आरोपित विशेष आरोपित विशेष होने के कारण विकारित नहीं होगा अविद्याद्या अन्यपनयनाय शास्त्र प्रणयनमें पुरुष में वास्तुत भोक्तृत्व पुरुष में भोक्तृत्व नहीं भोगो सुखदुख भोगनी अभीद्यास आरोपित तो आरोपित तो अर्थ के निवृत्ति के लिए शास्त्र प्रणीन कहता है आरोपितनर्थ तो अनर्थ ठीक है भोग तो भोग भोग सुख दुख अनेत्रात्कार ये आरोपित टीकामें तरी भोक्तृत्ववतकर्तृत्वाद विशेष से तो प्रधान आदेश आरोप तो अंगीक युक्त यदि भोक्तृत्व पुरुष में आरोपितना भोषवत्थक्तृत्व जे मनो आरोप कर्तृवाद विशेष भी मानो कर्तृत्व पुरुष में प्रधान प्रधान आरोप जैसे वेदा क्या कर सौ कुकुश आरोप्य ना यह आरोपते कर्तृवाद विशेषस्तान आदेश आरोप अंगीक आरोपित है आरोपमन लु अर्धवैशेषम अर्धवैशेषम वैशे हिंसा अर्ध हिंसा कुकुटा कुकुट का एक देश कुमार करके खा लो और एक देश रखे अंड ऐसा नहीं होता है अर्धवैशेषम अधा को मानना अर्ध को रखना ऐसा नहीं यदि आरोप मानतो भक्त आरोप मानते हो तो, तो कर्तृत्व तो, प्रधान स्व आरोप मान लो हमारे महत्व में से कोई विरुद्ध नहीं वेदांत मत ही स्व आरोपी थे अस्मद उक्त रीत्या बंध मुख्य व्यवहार सिद्धि उप हमने बताया अविद्या का एक अद्वितीय आत्मा होने पर अविद्या कृता नाम रूप उपाधि को लेकर अनेकत्व बद मुख्य आदि सौ व्यवहार हो सकता है बंध मुख्य व्यवहार हो जाएगा उपपति तथा कल्पनाया प्रयोजन भावात प्रमाण अभाव प्रत्युत सर्वस्वी विरुद्ध आपत्ति और आप जो कल्पना करते हो आरपित तो पुरुष कल्पना करते हो कर्तृत्व तो नहीं है कर्तृत्व तो प्रधान है प्रधान एक सत्य है वास्तव ये विभिन्न जो कल्पना करते हो प्रयोजन भाव इतने कल्पना करने की आवश्यकता नहीं यदि एक पुरुष में भुक्त तो आरोपित हो सकता है तो कर्तृत्व आरोपी तो प्रधान आरोपित मानो ऐसे प्रयोजन भी नहीं प्रमाण भी नहीं प्रयोजन नहीं होने पर प्रमाण तो मानेंगे प्रमाण नहीं है प्रत्युत्व श्रुति विरोध प्रमाण का विरुद्ध सर्वश्रुति विरोध अप्रत्यक्ष सर्वश्रुति का विरुद्ध है एक में बात द्वितीय स्पष्ट है इसमें प्रधान एक सत्य वस्तु कहाँ से है परमार्थतः भाष्य में परमार्थत पुरुष करता प्रधानं कर्त्रेव न प्रधान ये जो कहते हैं उसमें क्या कारण है फिर परमार्थ इधर तो कहते कल्पित है परमार्थ पुरुष भोक्ता है भोक्ता करता नहीं है क्या कारण है यदि भोगता तो करता क्यों नहीं और परमार्थ तो कैसे हुआ न भोक्तृ करते हैं भोक्ता भोक्त नहीं ये क्यों है अब परमार्थ सब्दस्तुअतम पुरुष से एक वस्तु अलग है परमात् सत प्रधान नाम यम कल्पना आगम बाह्य आगम विरुद्ध है व्यर्थ आगम विरुद्ध है व्यर्थ है निर्तु का हेतु नहीं कारण नहीं प्रमाण नहीं आदरतव्य मोमुक्ष भी मुमुक्ष को इसमें आदर नहीं करना चाहिए ठीक है पुरुषाद वस्तुअतरम च प्रधानमित पुरुषाद वस्तुंतर प्रधान मानते हो ये कल्पना आगम बाहे व्यर्थ है प्रमाण उतोष जातम सांख्य से मतम कामिना नतम उक्त दोष जातम मोक्ष कामिना नादर्तव्यम ये सांख्य का मत है सब दोष जिसमें है उसका नहीं मानना चाहिए इस गीति ज्ञापन उक्तम यह सब दोष जात सांख्य कहा गया दोष जात क्यों कहा गया मोक्ष का मैं नादर्तव्य ज्ञापनार्थम होता मोक्ष जो चाहता है उसको आदर नहीं करना है इसके लिए कह दिया ना तो द्वेश पक्ष पाता नहीं कि उनके ऊपर देश करके कहते ऐसा नहीं देश के अधीन होकर कहते नहीं <laughs> मुक्ष को ज्ञान करा देते हैं कि उसका आदर नहीं करना आगाम विरुद्ध है इत्या नादर्तव्य मोमुक्ष भी अभी सांख्य संख्या करता है आपके मत में एक ही आत्मा अनेकत्व सांख्य लोग तो अनेक पुरुष मानते हैं पक्षे भी एक ही आत्मा है उससे अतिरिक्त कुछ नहीं है निरासन बंध अभा फिर बंध किसमें है आत्मा से भिन्न कोई नहीं आत्मा सर्वज्ञ सर्वशक्तिया परमात्मा एक ही और आत्मा से अति कुछ भी नहीं है बंधना में कोई पदार्थ वास्तव कहाँ से आया निरासन बंधा अभाव फिर शास्त्र प्रणयन अनाथ क्योंकि शास्त्र आपके मत में क्या जरूरत है गुरु शिष्य शास्त्र उपदेश इतना साधन की आवश्यकता है अद्वित आत्मा है और नित्य मुक्त है शास्त्री तो बंध संसार ही नहीं कुछ कुछ है फिर शास्त्र प्रणयन क्यों है ये संकत एक भी शास्त्र प्रणयन आदि अन्यमित चेत यदि एक ही अद्वित आत्मा है तो फिर शास्त्र प्रणयन आदि से उपदेश साधन सौ व्यर्थ है ये चेत ये शागर सिद्धांतिका है सिद्धांत उसका उत्तर कैसे कि आत्मिक्व निश्चयवंतम प्रति तस्य अनर्थ के उच्य थे तद विपरीतम प्रति आत्मिकत्व निश्चय जिसको हो गया उसके प्रति शास्त्र अनर्थ कहते हो अर्थात जिसको आत्मिकत्व निश्चय नहीं हुआ उसके प्रति शास्त्र अनर्थक है शास्त्र अनर्थक ये कहेगा कौन जिसका आत्मिकत्व निश्चय हो गया और शास्त्र आदि अनर्थ कहेगा आत्मा एक आत्मा तो भी नहीं निश्चय हो गया फिर तुमको शास्त्र कहाँ से दिखता है उपदेश कहाँ है गुरु शिष्य कहाँ है यह अनर्थक किसके हो अथवा जिसको निश्चय हो गया आत्म एक तो निश्चय हो गया उसके लिए शास्त्र आदि कहते हो अथवा जिसको निश्चय नहीं हुआ अज्ञान ही अपने को बद्ध मानता है उसके लिए शास्त्र अनर्थ कहते दो विकल्प क्या आद्य विकल्प आद्यम प्रति प्रणयनाभाव आदि जिसका आत्मिकत्व तो निश्चय हो गया आम स्वी ब्रह्म और कुछ भी नहीं है ऐसा जिसको निश्चय हो गया उसके सामने शास्त्र है कौन कहता है शास्त्र गुरु शिष्य उपदेश साधना, कोई है एक आत्मशास्त्री तो कुछ भी नहीं ऐसे कहते आत्मीयक तो निश्चय प्रति तत्त नहीं है आद्यम प्रति प्रणयनाभा जिसको आत्मीयत्व तो निश्चय हो गया उसके दृश्य से ना शास्त्र है ना सा प्रणयन है ना करता है ना गुरु है ना शिष्य कुछ ही नहीं फिर अनर्त किसके लिए कान उसके लिए क्या का न्याय शास्त्र प्रणयन आदि कुछ उसके लिए है क्या उसके नाम अहमअमी अद्वितीय ब्रह्म जिसको ज्ञान हो गया वो मैं अद्वित्य ब्रह्म हूँ बाकी सब उम्र घूम रहे शास्त्र पढ़ रहे ऐसा ज्ञान होता है अद्वितीय मतलब मेरे से भी कुछ भी है ही नहीं निद्रा में स्वप्न देख रहा था सारा प्रपंच अपने दुखी था कितने सुखी जग गया जग जाने के बाद क्या देखता है मैं जग गया बाकी लोग को द्रो रहे सुखी दुखी ऐसा देखता है अपने सपना प्रपंच भी जितने थे जितने रो रहे थे जितने हस रहे थे जितने झगड़ा कर रहे थे और सब समाप्त हो गयी उठ जाने पर क्या देखता है कुछ सपना प्रपंच का कुछ भी नहीं रहा ये नहीं की मैं जग गया मैं खुशी और बाकी सब सपन में झगड़ा कर रहे अपने सपन में सो समाप्त हो जाए के बाद जिसको ज्ञान हो गया उसके लिए प्रपंच कुछ अलग है ही नहीं शास्त्र प्रणय उसको क्या दोष देना शास्त्र प्रणयन दोष अपादन अभावात इतर था शास्त्र प्रणय तो नहीं तो दोष अपादन ही नहीं हो सकता है ये संक्षिप से कहा न अभात ये संग्रह वाक्य उसका विवरण करता सिद्धांत न संग्रह वाक्य में भी उन्नति न अभा सत्सु ही शास्त्रणेत्रदीसु तथी सूच शास्त्र से प्रणयन अनाथक सार्थक वापसी कहता है शास्त्र प्रणेत्रादिशु तत्फलास्त्र तत प्रणयन करने वाले शास्त्र उपदेश करने वाले शास्त्र उसको फल चाहने वाले सब होने पर ही शास्त्र से प्रणयनम अनर्थकम सार्थक वायती विकल्पना वहाँ विकल्प विकल्प करेंगे शास्त्र प्रणयनम अनर्थकम तथा सार्थक कल्पना करेंगे किसी समय जो शास्त्र प्रणयन करने वाले हैं शास्त्र है उपदेश करने वाले हैं साधन करने वाले हैं मोक्ष चाहने वाले हैं ये सब जब है तो शास्त्र प्रणयन अनर्थक तथा सार्थक विकल्प करेंगे किंतु आत्मिक होने पर नहीं आत्मिकत्व शास्त्र प्रणेत्र आदय तत्त तो भिन्ना सन्ती आत्मिकत्व निश्चय हो गया हम सिंह ब्रह्म उसके बाद उसके दृश्य शास्त्र प्रणयन करने वाले आदि से शास्त्र उपदेश करने वाले बद्ध उसे भिन्न है शास्त्र प्रणेत्र आदय तत्व भिन्न नहीं सन्ती अर्थत अभावी यदि शास्त्र प्रणयन करने वाले उपदेश करने वाले पढ़ने वाले श्रवण करने वाले फल चाहने वाले कोई है ही नहीं तदा तो भाव एवं विकल्पनाए बन पर क्या विकल्पना अनर्थक का सार्थक का सार्थक अनर्थ किसके ऊपर विकल्प न करना शास्त्र प्रणयन आदि कोई है उसके दृष्टि से तो अनर्थक है अथवा सार्थक है विचार करना उसके लिए तो है ही नहीं सार्थक अन अनर्थक, विचार अनर्थक करना आत्मिक्व का अर्थ नहीं आत्मिकत्व आत्मिकत्व का आत्मिकत्व निश्चित है आत्मिकत्व तो हमेशा ही है त्मी के सुनिश्चय तो हो जाने पर उससे भिन्न कुछ भी नहीं है तद अभावी यदि शास्त्र प्रणयन करने वाले शास्त्र साधन कुछ नहीं शास्त्र प्रणित अभाव अभावी तद अभावी, अभावी ये के, का शास्त्र प्रणितादि अभावी यं कल्पना एवं अर्थवत अनर्थक ये अर्थवत है अनर्थक शास्त्र के अनर्थक है जो कल्पना विकल्पना विकल्प ही नहीं हो जो है तो शास्त्र प्रणेत्रि है तो विचार करेंगे सार्थक है अनर्थक प्रणेत्रि जब है नहीं तो फिर किसके ऊपर विकल्पना करना ना अनर्थक सार्थक नहीं व अनुपन्ना पाठ तू भाष्य में तदभाव एवं विकल्पना एवं अनुपन्ना विकल्पना एवं अनुपन्ना कहीं ऐसे पाठ होगा विकल्पना नहीं व अनुपन्ना ऐसा मानेंगे तो तद अभाव निश्चय अभाव अविद्य थे आत्मिकत्व नी आत्मीक शास्त्र प्रणि निकभाविथक न एक निश्चय अभावना ना अपन्ना एक निश्चय यदि हेय नहीं तो विकना करो विक अनुपन्ना तदभाविथ अने एक निश्चय अभा विद्य है तदीं यदि एकत्व निश्चय नहीं है तो निरसन्य बंधादे बंध है इं कल्पना शास्त्र आदि कल्पना बंध निवृत्त अर्थ में शास्त्र प्रणयन कल्पना शास्त्र प्रणयन किसके लिए बंध निवृत्ति के लिए क्योंकि बंध है एक तो नहीं हुआ तो उसके बंध दिखता है शास्त्र दिखता है शास्त्रों से व्यर्थ हुआ शास्त्र सात होगा न अनुपन्ना शास्त्र प्रणयन कल्पना की अनुपन्ना नहीं करना है भद्रे मेवा भे माशा